ब्रह्म सूत्र के अध्याय के प्रथम पाद के, के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के एकमेव सूत्र के पदार्थों को बता करके वाक्याथों को भाष्कर भगवान ने बताया अस्य जगतो नाम रूपाभ्याम व्यात यहाँ से पूर्व तक पदार्थ कथन हुआ और अस्य जगतो नाम रूपाभ्याम व्याकृत से लेकर के इति शेष यहाँ तक वाद अर्थ बताया गया एक प्रकार से व्याख्यागत चार कृतियों को यहाँ तक संपन्न किया पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह और वाक्य योजना पंचम कृत्य होता है व्याख्यान में आक्षेप का समाधान जो व्याखे वाक्यस्थ पदार्थ बताए गए और वाक्यर्थ बताया गया उस पर जो प्रश्न उपस्थित होंगे प्रश्नों का उत्तर आक्षेप का समाधान कहलाता है और ये पंचम कृत्य होता है वह संपन्न हो जाए तो माना जाता है व्याख्यान पूरा हुआ पांच कृत्य पूरे करने होता है तो आक्षेपस्य समाधानम इस पंच पंचम कृत्य को संपन्न करने के लिए भाष्कर भगवान ने प्रारंभ किया अपि भाव अंत यह जन्माद से तो इस वाक्य, वाक्य के आ, प्रथम पदार्थ पर होने वाले प्रश्न का उत्तर है आक्षेप का समाधान है प्रथम पदार्थ के रूप में कहा गया जन्मादि यह प्रथम पद है और इसके अर्थ के रूप में भाष्य में कहा गया जन्म स्थिति भंग को यानी तीन विकारों को कहा गया जन्म रूप विकार स्थिति रूप विकार और नाश रूप विकार को यास्क ने अपने निरुक्त ग्रंथ में बताए हैं छ विकार वृद्धि विपरिणाम और अपक्षय इन तीन विकारों को अतिरिक्त बताया है यहां पर जन्मादि पदार्थ के रूप में कहे गए जो तीन विकार हैं इन विकारों से अतिरिक्त यास्क मुनि के द्वारा रचित वाक्य में और तीन विकार हैं उनका यहां पर प्रथम पदार्थ के रूप में ग्रहण क्यों न किया जाए ये एक प्रश्न उपस्थित हुआ आक्षेप हुआ जन्मादि में आदि शब्द से केवल स्थिति और लय को न लेकर के वृद्धि स्थिति के साथ साथ वृद्धि विपरिणाम अपक्षय को भी लिया जाए और भंग यानी लय अंतिम विकार ऐसे आदि पदार्थ के रूप में दो न लेकर के पांच लिए जाए आप दो को ही क्यों ले रहे हैं ये जो प्रश्न हुआ इसका समाधान करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि जो इन तीन से अतिरिक्त यास्क के द्वारा परिपठित तो और भी तीन विकार हैं उनका अंतर्भाव व्यास जी समझ रहे हैं इन तीनों के अंदर ही इसलिए कहा अन्विकाण त्रिशु एव इति जन्मस्थिति स्थिति नाशा ग्रहण तो जन्मादीयत इस वाक्य में प्रथम पदार्थ के रूप में केवल तीन का ही ग्रहण इसलिए किया जा रहा है कि इन तीन में बाकी तीनों का अंतर भाव है तो इन तीन में से किस में किसका अंतर भाव है तो जन्म में वृद्धि और विपरिणाम का अंतर भाव है और अपक्षय का भंग में नाश में अंतर भाव है इस प्रकार और तीनों का जन्म एवं नाश में ही अंतर भाव संभव होने से जन्मादि पदार्थ केवल तीन ही है जन्मस्थित लय फिर एक शंका हुई कि जन्माद तह इस सूत्र का विषय वाक्य यूता जायन्ते ये तो नाता जायन जीवंती इस भ्रिगु वल्ली के वाक्य को न मानकर माना जाए यास्क जास्क निरुक्त में आये वाक्यको ही देहो जायते अस्ति वर्धते विपरीणमते अपक्षीये विनश्यति यह जो यास्क के द्वारा रचित वाक्य है निरुक्तग्रंथ में इसी को माना जाए इसका विषय ये जो प्रश्न हुआ इसको क्यों विषय नहीं मान रहे हो श्रुति को ही क्यों विषय मान रहे हो तो इसका उत्तर देते हुए भस्कर भगवान ने कहा यास्क वाक्य को यदि जन्मादि सूत्र का विषय मानेंगे तो जन्मादि सूत्र जिज्ञास्य ब्रह्म का लक्षण बताने वाला न होकर महाभूतों का लक्षण बताने वाला सिद्ध होगा क्योंकि यास्क ने तो जगत के स्थिति काल में महाभूतों के स्थिति काल में प्रत्यक्ष प्रमाण से शरीर में जन्मादि छ विकारों का निर्धारण करके उन्हें बताने वाले वाक्य की रचना की है और ये जो भौतिक शरीर हैं उसमें रहने वाले छ जन्मादि विकारों का निर्वर्तन जिससे होता है वह तो शरीर के उपादान कारण पंचभूत है तो पंचभूतों से हो रहा है शरीर के जन्मादि का निर्वर्तन इसलिए शरीर के जन्मादि का जो हेतु है वह तो पंचभूत है उन पंचभूतों का लक्षण होगा न कि ब्रह्म का और जिज्ञास्य तो है ब्रह्म इसलिए मूल कारण जो ब्रह्म है उसी का लक्षण जिस वाक्य को जन्मादि सूत्र का विषय मानने से सिद्ध होता है उसी वाक्य को जन्मादि सूत्र का विषय मानना उचित है यास्क वाक्य का वाक्य को विषय मानने पर भूतों का लक्षण सिद्ध हो रहा है जन्मादि सूत्र से न कि ब्रह्म का और भृगुवल्ली के वाक्य को विषय मानते हैं जन्मादि सूत्र का तो जन्मादि सूत्र ब्रह्म का लक्षण बताने वाला सूत्र सिद्ध होता है द्वितीय अधिकरण जो पूर्वाधिकरण में जिज्ञास्य ब्रह्म है विचार्य ब्रह्म है उस विचार्य ब्रह्म का लक्षण बताने वाला द्वितीय अधिकरण है यह होता है। इस अभिप्राय से इसष्यकार भगवान ने यह द्वितयवाक्य लिखा था यास्क जायते इत्यादि यास्कपरीपठितायेते ग्रहणे संभाव्य स्थितिकानवाद मूल कारणात् उत्पत्ति कारणत्पत्तिस्थितनाश जगत न गृहतासुआशत शंकी इति या उत्पत्तिर ब्रह्म तथा स्थिति एव तृहते इस वाक्य से ये महाभूतों का लक्षण करने वाला द्वितीय अधिकरण है ब्रह्म का लक्षण करने वाला नहीं इत्याकारक शंका अध्येताओं के मन में न आए इसके लिए वाक्य इस अधिकरण का विषय नहीं है वाक्य को इस अधिकरण का विषय नहीं बनाया व्यास जी ने और ब्रह्म का ही लक्षण करने वाला यह सूत्र जिससे सिद्ध हो ऐसे भृगुवल्ली के वाक्य को विषय बनाया है ये कहा गया अब न विशेषणस्य जगतो इत्यादि की अवतरण टीका है यदि हैहाँ से कि यदि जगतो ब्रह्मा, स्यात तदा ब्रह्मा, तत्र ब्रह्मा जगत ब्रह्मतिरक्त कारण सदा ब्रह्मलक्षण से दोष दोषस्यात अतः तनिरासा लक्षणसूत्रे ब्रह्म विना जन्मादि कारण न संभव कारण कारणांतर इति युक्ति सूत्रीता कारण्तरासंभवादूत्रिता तर्कपादे विस्तरेण वक्षते अधुना संक्षेपेण ता दर्शेति आदिना तो ये कहते हैं जगत का ब्रह्म से अति यदि कारण होगा तब तो ब्रह्म का लक्षण वहां जाएगा अलक्ष्य में लक्षण जाएगा लक्ष्य है ब्रह्म और उसका लक्षण किया जगत जन्मादि कारणत्व और जगत जन्मादि का कारण ब्रह्म से अतिरिक्त भी कोई होगा तो ब्रह्म का जगत जन्मादि कारणत्व यह लक्षण उन उस अन्य पदार्थ में जाएगा तो अतिव्यापत्यादि दोष होंगे इसलिए तन निराशाय ने उन अतिव्याप्त्यादि दोषों का निराकरण करने के लिए जन्मादेश ये जो लक्षण सूत्र है ब्रह्म का लक्षण बताने वाला सूत्र है इससे यह युक्ति बताई गई है सूचित हुई है कि ब्रह्म बिना जगत जन्मादिकम न संभवती कारण असंभवत। तो जन्मादेश यह सूत्र यह भी बता रहा है निर्दोष लक्षण बताते हुए ब्रह्म का इस सूत्र से यह युक्ति भी सूचित की जा रही है कि ब्रह्म को छोड़ करके दूसरे किसी भी प्रधानादि कारणान्तर से जगत के जन्मादि सिद्ध नहीं होते यह युक्ति इस सूत्र से सूचित हुई है तो जगत के जन्मादि ब्रह्म को छोड़ करके किसी भी अन्य कारण से सिद्ध नहीं होते इस युक्ति का विस्तार से प्रतिपादन द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद में आएगा जिसे तर्कपाद कहा जाता है तो साने सा, इस सूत्र से सूचित युक्ति का विस्तार से निरूपण तर्कपाद में होगा और अधुना यानी इस समय टीकाकार संक्षेप में उस युक्ति को बता रहे हैं भाष्यकार भगवान भी वो संक्षेप में बता रहे हैं टीकाकार तथा तो भाष्यकार इसलिए अधुना ताम न दर्शयती दर्शयती का करता है भगवान भाष्यकार किस वाक्य से बता रहे हैं तो न यथोक्त विशेषण्य इत्यादि वाक्य से बताया जा रहा है तो आगे है नाम रूप भाष्य में न यथोक्त यथोक्त विशेषणस्य जगतो अन्यतः अचेतनात् वा शक्यम् तो ये कहा जा रहा प्रधानचेतनाभ्योभासिणो ये जगत का अन्वय उत्पत्ति के साथ करना और जगत का विशेषण है यथोक्त विशेषण यथोक्त विशेषण शब्द से लेना वाक्यर्थ बताते समय जो जगत के चार विशेषण बताए गए थे उन चार विशेषणों से विशिष्ट जगत ये ये जगत यथोक्त विशेषण जगत कहलाएगा नाम रूपाध्याम व्याकृत इत्यादि चार विशेषणों से विशिष्ट जगत के उत्पत्ति आदि ईश्वर को छोड़कर के यानि ब्रह्म को छोड़कर के अन्य किसी भी कारण से संभव नहीं है ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति स्थिति लय संभव है अन्य जो आदि को जगत जन्मादि निर्वर्तकत्व रूपे नभिष्ट है प्रधानादि उनसे जगत जन्मादि का संभव नहीं है जगत जन्मादि होना संभव नहीं है यह युक्ति इस सूत्र से बताई गई है उसे संक्षेप में भगवान भाष्यकारणी यहां बताया तो ईश्वर का भी विशेषण है यथोक्त विशेषण ईश्वरम मुक्तवा मुक्त का अर्थ है छोड़ करके मुचली मोचने धातु है ना उससे मुक्तवा बना तो ईश्वर के भी वहां पर वाक्यर्थ बताते समय दो विशेषण दिए गए थे सर्वज्ञ सर्वशक्ति जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति ईश्वर है उसे छोड़कर के जो अन्य है सांख्यों को जगत कारणत्वेन रूपेन अभिमत जड़ प्रधान उससे जगत जन्मादि संभव नहीं है और वैशेषिकों को जगत कारणत्वेन रूपेन अभिमत जो परमाणु हैं उनसे भी जगत जन्मादि संभव नहीं है वे भी जड़ हैं प्रधान के तरह तो जड़ प्रधान से जगत जन्मादि संभव नहीं है जैसे ऐसे जड़ परमाणुओं से भी जगत जन्मादि संभव नहीं है और शून्य से अभाव से लेना है शून्य को तो माध्यमिकों का मानना है कि शून्य ही जगत का कारण है अभाव से भाव की उत्पत्ति तो कहते अभाव से आकाश आदि भाव जगत की उत्पत्ति संभव नहीं है ब्रह्म को छोड़कर के अभाव को जगत का कारण मानना उचित नहीं है और स्वभाव स्वभाववादी कहते हैं स्वभाव से जगत की उत्पत्ति या संसारी जीव यहाँ संसारी लिखा है संसारी तो संसारी यानि जीव तो जीववादी संसार का कारण मानते हैं जीव को तो जीव तो चेतन तो है लेकिन अल्पज्ञ अल्पशक्ति होने से जगत का कर्ता नहीं हो सकता सर्वज्ञ सर्वशक्ति ही जगत का कर्ता होगा इस प्रकार जो एक युक्ति सूचित की भाष्कर भगवान ने उसे संक्षेप में यहां पर बताया शब्दार्थ बता करके अब सूचितार्थ बताया बता रहे भास्कर भगवान थोड़ी टीका है टीका को देखिए जगतः इसमें का अर्थ करते हैं कि व्याकृतस्य इत्यादीना चतुर्ण जगत व्याख्यानावसरे प्रधान प्रधानशून्यों संसारिण निरासो दर्शि तो कहते हैं वाक वाक्यर्थ की व्याख्या करते समय हमने ये बताया टीकाकार कह रहे हैं कि नाम रूपाभ्या व्याकृत इत्यादि जो चार विशेषण जगत के बताए थे उन विशेषणों का व्याख्यान करते समय प्रधान शून्य तथा संसारी जीव जगत का कारण नहीं हो सकता इसे हम बता चुके हैं उनका अब कहते नाम, अचेतना नाम स्वतः प्रवृति अयोगात तो ये जो चार बताए हैं ना भाष्य में प्रधानात प्रधान अचेतनात्भ्य अचेतनात् प्रधान एक दूसरा अनु ती, तीसरा अभाव और संसारी इनमें से तीन जगत के कारण नहीं हो सकते इसे तो जगत के विशेषणों का व्याख्यान करते समय टीकाकार बता चुके हैं बचा चौथा अणु जगत के कारण नहीं होंगे ये वाक्यार्थ में किसी भी विशेषण का व्याख्यान करते समय निरूपण नहीं हो पाया परमाणुओं में जगत के कारण का कारण तो का निराश नहीं हो पाया उसे यहां पर बता रहे टीकाकार तो कहते जैसे प्रधान अचेतन है ऐसे वैशेषिकों के परमाणु भी अचेतन है जड़ है तो परमाणु नाम अचेतना नाम स्वतः प्रवृत्ति अयोगात तो द्वेणुकादि कार्य का निर्माण करने के लिए आरंभ करने के लिए जड़ परमाणुओं की स्वतः प्रवृति सिद्ध नहीं हो पाएगी किसी भी जड़ में स्वतः प्रवृत्ति नहीं देखी गई चेतन प्रयुक्त जड़ में ही प्रवृत्ति देखी गई है अतः ये जो परमाणु है जड़ होने से उनका प्रवर्तक चेतन कोई ना कोई जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक द्वेणुकादि का आरंभ करने में प्रवृत्ति परमाणुओं की सिद्ध नहीं हो पाएगी तो उनका अवचेतन कोई ना कोई प्रवर्तक मानना होगा लेकिन यह कहा जा रहा है कि कौन होगा उचेतन जीव तो प्रवर्तक नहीं बन पाएगा और जीव से अतिरिक्त कोई भी चेतन स्वीकार नहीं करते हैं ये लोग परमाणु कारणवादी ऐसा आगे कह रहे हैं जीवान्य ज्ञानशून्य निमेन अन्मात्वरा सिद्ध तो जीव से अन्य जो भी पदार्थ हैं वह ज्ञान शून्य है ऐसा भी मानते हैं ज्ञान शून्य है ने ज्ञान से रहित तो। जीवान्यत्व व्याप्य हैं ज्ञान शून्यत्व का ज्ञान शून्यत्व व्यापक है ज्ञान शून्य जो होगा वो जड़ होगा याने जड़त्व व्यापक है जीवान्यत्व व्याप्य है तो जीवान्यत्व जहां रहेगा वहां उसका व्यापक ज्ञान शून्यत्व स्वीकार करना पड़ेगा तो ये जो है जीव ईश्वर का तो अभेद स्वीकार नहीं करते हैं परमाणु कारणवादी जीव को ईश्वर से अन्य मानते हैं तो ईश्वर में जीवान्यत्व रहेगा तो जीवान्यत्व का व्यापक ज्ञान शून्यत्व ही मानना पड़ेगा क्योंकि नियम होता है कि व्याप्य व्यापक के बिना नहीं रहता धुआ अपने व्यापक अग्नि के बिना नहीं रहेगा यदि कहीं धुआ है तो निश्चित है उसका व्यापक अग्नि भी वहाँ पर है ऐसे जीवान्यत्व यदि रहेगा तो फिर ज्ञान शून्यत्व भी मानना पड़ेगा और ज्ञानवत्व ही चेतनत्व है तो ईश्वर परमाणु कारणवादियों का जीव से अन्य होने से मानना पड़ेगा उसमें ज्ञान शून्यत्व ज्ञान शून्य जो होगा वो जड़ होगा तो इसलिए ईश्वर सिद्ध नहीं होगा ये कहते हैं कि जीवाणस ज्ञान शून्यव अनुमात सर्वज्ञ ईश्वरा सिद्ध हो तो जो सर्वज्ञ ईश्वर हैं उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी ईश्वर में ज्ञान ही सिद्ध नहीं होगा जीव से अन्य होने से तो फिर सर्व ज्ञान जिसको उसको सर्वज्ञ कहा जाएगा तो ज्ञान ही ज्ञान सामान्य सिद्ध नहीं हुआ तो सर्वविषयक ज्ञान, ज्ञान भी सिद्ध नहीं हो पाएगा तो ईश्वरा सिद्धौ तेषाम प्रेरका भावार तो जीव तो प्रेरक बन नहीं पाएगा क्योंकि अभी जीव को देखा गया सशरीर ही व्यापार करते हुए और उसका भी शरीर उपपन्न नहीं हुआ है तो अशरीर जो जीव है वह प्रेरक बनता हुआ नहीं देखा गया सशरीर जीव प्रेरक बनता है और अभी और वहाँ चेतन मात्र एक जीव ही है ज्ञानवान प्रलय काल में और प्रलय के अनंतर दूसरे कल्प को आरम्भ करना है और परमाणुओं से ही कल्प बनना है वेणुकादि कार्य बनना है तो द्वियनुकादि कार्य का आरंभ करने के लिए परमाणुओं में प्रवृत्ति होनी चाहिए वे जड़ होने से चेतन से प्रेरित होकर के प्रवृत्ति होगी और ईश्वर तो जीव से अन्य होने के कारण वो सिद्ध नहीं हो पाएगा ज्ञानवान ईश्वर और जीव अशरीर होने से प्रेरक नहीं बन पाएगा चेतन तो है लेकिन अशरीर है इसलिए प्रेरकाभावात्त कोई प्रेरक जगत के आरंभ में न होने के कारण अचेतन परमाणुओं की देनुक आरंभ में प्रवृत्ति सिद्ध नहीं हो पाएगी तेष्याम परमाणु नाम हाँ तो तेष्याम यानी परमाणु नाम प्रेरकाभावात् तो परमाणुओं का कोई प्रेरक न होने से तेषा जगत आरंभकत्व असंभव ये तेषा के साथ दोनों का नव है प्रेरकाभावात् और जगत आरंभकत्व असंभव तो तेषा जगत आरंभकत्व असंभव वेणुकादि जगत का आरंभकत्व परमाणुओं में संभव नहीं होगा क्यों तो प्रेरकाभावात्त उनका कोई प्रेरक न होने से इस प्रकार ये अणुओं से भी ईश्वर को छोड़ सर्वज्ञ सर्वशक्ति ईश्वर को छोड़ करके केवल ईश्वर निरपेक्ष परमाणुओं से जगत आरंभ सिद्ध नहीं हो सकता इसे बताया टीकाकार ने संसारी से जगत नहीं बन सकता है पहले बता चुके हैं जीव से और प्रधान तथा शून्य से नहीं बन सकता ये भी बता चुके हैं ये जो भाष्य में तीन चार लिखे थे इन चारों का निराकरण हुआ जगत कारणत रूपे में अब स्वभाववादी जो हैं, वे मानते हैं स्वभाव से जगत की उत्पत्ति उसका निराकरण किया जा रहा है न तो स्वभाव इत्यादि से भाष्य में है नच तो स्वभाव इत्यादि इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार स्वभावि जगत लोकायत न चेत तो लोकायत यानी चारवाकस्तिमा है।, है जगत स्वभाव से ही निष्पन्न होता है तम प्रत्याह यानी स्वभाव से जगत उत्पन्न होता है ऐसी मान्यता जिस लोकायत की है उस लोकायत का निराकरण करते हुए भगवान भाष्यकार लिखते हैं न स्वभाव इत्यादि न तो स्वभावत इसका अन्वय जाएगा उदर आ, जगत यथोक्त जगत यथोक्त विशेषण ईश्वर मुक्त उत्पत्तियादि संभावित शक्य न शक्य के साथ अन्वय जाएगा यानी स्वभावतः जगतः उत्पत्ति संभावत न शक्यम् तो स्वभाव तो से जगत की उत्पत्ति का मान मानना संभव नहीं है इसके लिए दो विकल्प करते हैं टीकाकार तो जगत पहले तो अन्वय बताते हैं न स्वभाव तो स्वभावतः इसका अन्वय किधर है करके तो जगत उत्पत्ति उत्पत्तियादि संभावित न सक्यम इति अन्वय जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय स्वभाव से सिद्ध होती हैं ऐसा बताना संभव नहीं है ऐसा अन्वय करना जगत न इतने का अन्वय है जगत उत्पत्तिया संभावित शक्यम के साथ अब इसका निराकरण करने के लिए जो दो विकल्प किए जाते हैं सिद्धांत के द्वारा उन विकल्पों को पूछा जा रहा है किम यानी स्वभाव पदार्थ को पूछा जा रहा है आप कहते हो कि जगत का कारण स्वभाव है तो स्वभाव का अर्थ क्या है स्वयं एवं स्वस्य कारणम इति स्वभाव ऐसा स्वभाव शब्द का अर्थ करना चाहते हो स्वस्मा भवती स्वभाव ऐसी उत्पत्ति करके अपने से ही अपनी उत्पत्ति अपने से ही अपना जन्म ये स्वभाव का अर्थ है क्या ये स्वभाववादी को सिद्धांति पूछते हैं स्वभाववाद का निराकरण करने के लिए पहला विकल्प है कि किम स्वयं एवं स्वस्य हेतु इति स्वभाव ये स्वभाव शब्द का अर्थ मानना आपको अपेक्षित है क्या कि स्वयं ही स्वयं का हेतु स्वयं एवं स्वस्य हेतु यानी अपने से ही अपना जन्म ये मानना स्वभाव कारणवाद है क्या ये प्रथम विकल्प हुआ द्वितीय विकल्प किया जा रहा है उत यानी अथवा कारण अनपेक्ष स्वभाव स्वभाव कारणवादी यदि ये, ये कहना चाहे कि कार्य का कारण अनपेक्षव ये स्वभाव है कारण की अपेक्षा किए बिना ही कार्य का जन्म कार्य की स्थिति कार्य का लय इसके लिए किसी कारण की अपेक्षा नहीं है तो कारण निरपेक्ष कार्य के जन्मादि ये स्वभाव पदार्थ है क्या इस प्रकार ये दो विकल्प करके स्वभाववाद का खंडन करने के लिए आ, पूछा उसमें से यदि स्वयं एव स्वस्य हेतु स्वभाव ऐसा स्वभाव शब्द का अर्थ करते हैं यदि तो उसका निराकरण करते हैं टीकाकार कि नाद्य प्रथम स्वभाव पदार्थ नहीं हो सकता आद्य स्वभावो न क्यों तो कहते आत्माश्रयात तो, तो यदि स्वयं को ही स्वयं के जन्म का हेतु मानेंगे वो तो आत्माश्रय नाम का दोष आएगा तो जैसे कोई अपने कंधे पे बैठ करके यात्रा नहीं कर सकता आत्माश्रय दोष होता है दूसरों को तो कंधे पे बिठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है या स्वयं दूसरे के कंधे पर बैठ करके यात्रा कर सकता है ने अपने कंधे पे स्वयं बैठ करके कहीं जा रहा हो गंतव्य के प्रति ये नहीं होता ये आत्माश्रय दोष माना जाता तो आत्माश्रय दोष होने से स्वभाव पदार्थ ये नहीं होगा कि स्वयं ही से ही स्वयं का जन्म स्वयं ही स्वयं का कारण ये स्वभाववाद नहीं माना जा सकता तो फिर प्रथम विकल्प का खंडन होने से द्वितीय विकल्प यदि स्वभाव पदार्थ के विषय में स्वभाववादी मानना चाहेंगे द्वितीय विकल्प है कार्य का कारण अनपेक्षित्व स्वभाव है बिना कारण के ही कार्य का जन्म होना बिना कारण की ही कारण के ही स्थिति और बिना कारण के ही नाश ये स्वभाव है ये द्वितीय पक्षेरी मानते हैं तो इसके विषय में टीकाकार कह रहे हैं कि भाष्कर भगवान ही निराकरण कर रहे हैं कारण अनपेक्ष स्वभाव है इस द्वितीय विकल्प का निराकरण भाष्कर भगवान कर रहे हैं विशिष्ट देश काल निमित्ता नाम यह उपादात इस पंचम पद से जो स्वभाव पदार्थ के विषय में दो विकल्प हुए उसमें से द्वितीय विकल्प का निराकरण भषकर भगवान ने किया और प्रथम विकल्प का निराकरण आत्माश्रय दोष दिखा करके टीकाकार ने स्वयं किया इसलिए विशिष्ट देश काल इसका अवतरण है टीका में कि न द्वितीय न द्वितीय का अर्थ है जो द्वितीय विकल्प है स्वभाव पदार्थ के विषय में कारण अनपेक्ष स्वभाव ये द्वितीय विकल्प यदि बताना चाहोगे तो ये भी उचित नहीं है इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान लिखते हैं कि विशिष्ट देश काल निमित्ता नाम यह उपादा तो जो विशिष्ट देश विशिष्ट काल और विशिष्ट निमित्त है कार्य के निष्पादन के लिए कार्यार्थी के द्वारा कार्य निष्पादन के लिए विशिष्ट देश चुना जाता है विशिष्ट समय चुना जाता है और विशिष्ट निमित्त चुने जाते विशिष्ट कार्य अर्थ है असाधारण सब जगह सभी भूमि में सभी फ़सलें नहीं होती हैं इसलिए जो फसल जिस भूमि विशेष में हो सकती हैं उस भूमि विशेष को उस फसल को चाहने वाला जो कृषक हैं वो चाहता है तो धान्यार्थी धान जहां अच्छी तरह से पैदा हो सकता है ऐसी भूमि को खोजता है असाधारण भूमि को और जहाँ जो भूमि धान के अनुकूल नहीं है वैसे भूमि को छोड़ देता है धान के अनुकूल भूमि को धान्यार्थी ग्रहण कर लेता है और धान पैदा करने में उपयोगी भूमि में भी हमेशा धान ही लगाता ऐसा नहीं होता वो समय जिस समय देखता है कौन से मौसम में कौन सा वो फसल कौन सी फसल आ सकती है तो वो फसल के समय का भी ग्रहण करता है उपयोग करता है प्रतीक्षा करता है समय की और निमित्त ये नहीं कि खाली भूमि और समय होने मात्र से ही उस भूमि में जो फसल उगाना चाहता है कृषक वह फसल आ जाएगी उसके लिए जो निमित्त हैं विशिष्ट बीज आदि बीज खाद पानी आदि ये हैं विशिष्ट निमित्त उनका भी उपादान करता है ग्रहण करता है ये देखा जा रहा है तत्त कार्यार्थी के द्वारा तत्त कार्य अनुकूल असाधारण देश असाधारण समय और असाधारण जो बीजादी निमित्त है, उनका जो ग्रहण किया जा रहा है उपादान किया जा रहा है इनका संपादन करने के लिए प्रवृत्ति हो रही है वह प्रवृत्ति बताती है कि कार्य अनपेक्ष कारण नहीं है कारण अनपेक्ष कार्य नहीं है कारण अनपेक्ष, अनपेक्ष, अनपेक्ष कार्य नहीं होता है कार्य बिना कारण के नहीं होता उसको कारण की अपेक्षा है नहीं तो बिना भूमि के ही फसल हो जाए, बिना ऋतु के ही हो जाए, और बिना बीजादी के ही हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता ये बताता है कि कार्य कारण अनपेक्ष नहीं है कारण सापेक्ष है और कार्य अन, कारण अनपेक्षित तो ये स्वभाव बता रहे हो यदि तो ये ठीक नहीं ये यहाँ पर विशिष्ट देश काल निमित्ता नाम यह उपादान्त इस पद से भगवान भाष्यकार ने सूचित किया टीका है थोड़ी इसी टीका को देखिए तो विशिष्टानी असाधारणानी देश काल निमित्ता विशिष्ट देश काल निमित्त का निमित्त समय वो कर्मधारे समास उसका वो विग्रह करके बताया है बीच में विशिष्ट शब्द का अर्थ कर दिया असाधारण तो असाधारण तत्त कार्य के प्रति असाधारण जो देश असाधारण जो काल असाधारण जो निमित्त और उनका तेषा यानि असाधारण देशादि नाम तेषा शब्द का अर्थ है कार्यार्थी भी उपाधीय मानवात्त को तो कार्यार्थी के द्वारा ग्रहण किया हुआ देखा जा रहा है इसलिए कार्य से कारण अनपेक्षित स्वभाव यह विकल्प उचित नहीं है न एक कि अनपेक्षित्व कार्य को यदि कारण की अपेक्षा नहीं है न होती तो धान्यार्थी धान्य रूपी कार्य को चाहने वाला धान्य का निष्पादन करने के लिए धान्य के अनुकूल विशिष्ट जो भूमि है भूविशेष का उपादान करने के लिए प्रवृत्त न होता और वर्षादि समय और बीजादि निमित्त में उस धान्या्या प्रवृत्ति न होती यदि धान्यादि कार्य कारण अनापेक्ष होता कारण निरपेक्ष होता तो न इति भावा। अब सव अबुम संसारी व्यतिरिक्त ईश्वर अस्ति साधन इत्यादि जो भाष्यवाक्य है ना इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार पूर्वोकसर्वज्ञवादी यहाँ से लेकर के भ्रांतिपनस यहाँ तक जो तीन पंक्तियाँ हैं ये हैं एक तेव अनुमान इत्यादि भाष्यवाक्य का अवतरण टीका में इस टीका को देखिए तो पूर्वोकस्यवादी विशेषणक मुक्ति जगत उत्पत्तिक संभवती भाष्येण कर्ता कार्य नास्ती व्यतिरेक उत्त ये अन्वय सहचार व्यतिरिक्त सहचार हैं अन्वय सहचार व्यतिरिक्त सहचार माना जाता है कार्य कारण भाव का साधक तो भास्कर भगवान ने यथोक्तषण से जगत यथोक्त विशेषण अन्यतः मुक्ति अन्य प्रधान अचेतना अभावत् तो संसारिणों वा जगत उत्पत्पत्तियादि संभावित न सक्यम इससे ये बताया व्यतिरेक सहचार बताया व्यतिरक सहचार को बताने वाला वो वाक्य है कि बिना कर्ता के कार्य नहीं होता है कर्ता नहीं है तो कार्य नहीं होगा हाँ व्यति व्याप्ति सहचार बता और व्यतिरक अनवय सहचार होगा करता है तो कार्य होगा करता के बिना कार्य नहीं होगा ये एक प्रकार से व्यतिरेक बताया गया और इस व्यतिरक सहचार से यह बात निकल आई व्यतिरिक व्याप्ति का निश्चय हुआ तेन यत कार्यम तत् सकर्तृकम व्याप्तिर्ज्ञाय थे ये अन्वय व्याप्ति हुई व्यतिरिक्त को यदि अन्वय से कहना होगा यानी कर्ता नहीं है तो कार्य नहीं है इसको अन्वय से कहना है तो कार्य सकर्तृक ही होगा कार्य है तो उसका कोई न कोई कर्ता जरूर होगा ये अन्वय व्याप्ति होगी तेन यत कार्यम तत् सकर्तृकमी व्याप्तिर्जाएं तेनाली व्यतिरेकना व्यतिरेक मुख से जो व्यतिरेक सचार कहा गया उससे अन्य व्याप्ति ये निकल आई कि यकर्तृकम और इस व्याप्ति से क्या होगा आगे करते हैं ये तदे ये व व्याप्ति ज्ञान जगति पक्षे कर्ताधयेत सर्व्ञेवर साधयति तो ये जो व्याप्ति ज्ञान है ये कार्य तत्सकर्तृकम इस व्याप्ति का ज्ञान क्या करेगा तो जगत रूपी जो कार्य है वो है पक्ष घटादि कार्य में देखा जा रहा है तो घटादि कार्य कुललादि कर्तृिक हैं वो तो बनेंगे सपक्ष दृष्टांत तो। और आ, ये जो है जगत रूपी कार्य बनेगा वह साध्य का संदेह है जगत का कर्ता है कि नहीं ऐसा संदेह है जगत सकर्तृिक है कि नहीं ये संदेह होने से उसे माना जाएगा पक्ष तो जगत रूपी पक्ष में सकर्तृकत्व रूप साध्य को सिद्ध करता हुआ यह व्याप्ति ज्ञान यद कार्यम तत् सकर्तृकम यह व्याप्ति ज्ञान जगत रूपी पक्ष में सकर्तृकत्व रूपी साध्य को सिद्ध करता हुआ सर्वज्ञ ईश्वर का निश्चायक होगा साधयत यानी ज्ञापयति सिद्ध करता है निश्चित करता है तो ये तो ये व्याप्ति ज्ञानम य्यम तत्सकर्तृकम इस व्याप्ति ज्ञान से जगत रूपी पक्ष में कर्ता सिद्ध होता है और वो कर्ता सर्वज्ञ ईश्वर है ये निश्चित होता है तो जब व्याप्ति ज्ञान रूपी अनुमान प्रमाण से ही सर्वज्ञ ईश्वर जगत कर्ता के रूप में निश्चित हो रहा है यदि तो फिर ईश्वर का निश्चायक प्रमाण के रूप में श्रुति को अपनाने की क्या आवश्यकता लौकिक प्रमाण से जिस अर्थ का निश्चय नहीं होता उस अर्थ का निश्चय करने के लिए भले ही श्रुति को अपनाया जा प्रत्यक्षे नुमित वो अर्थ नेदेन तम विजानाती तस्मा वेदस्य से वेदत्व इस उक्ति के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमादि अन्य लौकिक प्रमाणों से जिस अर्थ को नहीं जाना जाता उस अर्थ को जानने के लिए भले ही वेद के पास जाया जाए लेकिन यहां तो ईश्वर को सिद्ध करने के लिए आप ईश्वर का निश्चय करने के लिए श्रुति प्रमाण को अपना अपनाना चाहते हो जगत कारण ईश्वर है यह जन्मादेश सूत्र से बताया जा रहा है और ये इस सूत्र का मूल किसको माना जा रहा है सूत्र का मूल माना जा रहा है श्रुति को ये तो आमानी भूतानी जायंते ये श्रुति ब्रह्म का जगत जन्मादि कारणत्व लक्षण बताती है ऐसा निर्धारण करने के लिए जन्मादि अधिकरण है तो कहते हैं श्रुति का अवधारण करने के लिए अधिकरण मत मानो ये माना जाए कि इस अधिकरण के द्वारा जगत कारणत्व रूपे न ईश्वर का निर्धारण करने के लिए यह अनुमान बताया गया है व्याप्ति ज्ञान बताया जा रहा है ऐसा मान लो ये शंका कर रहे हैं पूर्व पक्षी उस दृष्टि से ये कहते हैं कि किम श्रुतियां तो जब इस व्याप्ति ज्ञान से ही जगत रूपी पक्ष में जो कर्ता निश्चित होगा वो ईश्वर होगा यह निश्चित हो रहा है सिद्ध हो रहा है तो ईश्वर को सिद्ध करने के लिए श्रुति का आश्रय लेने की क्या जरूरत है किम श्रुतिया है किम शब्द हैं आक्षेप इति तार्कि भ्रांतिम उपनिष्यति ये जो तार्किों की कुतार्किों की भ्रांति है इस भ्रांति को बता रहे हैं ये अनुमानम इत्यादि से भगवान भाष्यकार अनुमानम संसारी व्यतिरिक्त ईश्वरास्तवादी साधनम मनंते ईश्वर कारण ईश्वर को जगत का कारण सिद्ध करना चाहते हैं जो कर्ता के रूप में निमित्त कारण उपादान कारण परमाणु और निमित्त कारण शेषवर तार्किक कहते हैं कौन आपके कहे आदि न्यायिक वो मानते हैं कि जगत का कारण कर्ता रूप कारण सर्वज्ञ्वर है तो इस प्रकार ये कह रहे हैं कि एक अनुमानम इसमें एक शब्द से बताया जाए ये जो व्याप्ति ज्ञानात्मक अनुमान है यही क्या कर रहा है संसारी व्यतिरिक्त जीव से अतिरिक्त जो जगत के कर्ता के रूप में ईश्वर हैं उसका अस्तित्व भी सिद्ध होता है और आदि शब्द से सर्वज्ञत्व भी सिद्ध होता है उसमें ऐसा ईश्वर ईश्वरकारणी नार्किा मनंते केवल ईश्वर को जगत का कर्ता रूपी निमित्त कारण मानने वाले कहते हैं लेकिन भाष्कर भगवान तथा सूत्रकार का यह स्वतंत्र अनुमान ईश्वर निश्चायक है ये मान्यता नहीं है ये मानना नहीं है वे कहते हैं ईश्वर अतिय होने से उसका निश्चय तो श्रुति से ही होगा अनुमान स्वतंत्र रूप से जगत के कारण के रूप में भी नहीं निश्चय करा सकता परमेश्वर का स्वतंत्र रूप से नहीं करा सकता श्रुति से निश्चय होगा फिर श्रुत्यर्थ संभावना के लिए अनुमान प्रवृत्त होता है वो श्रुति अनुकूल अनुमान तो श्रुति का सहयोगी माना जाता है जैसे पहले श्रवण कहा और फिर मनन तो मनन में भी युक्तियों से चिंतन होता है वो सारी युक्तियां श्रुत्यर्थ का अवधारण करने के लिए होती है तो श्रुत्यर्थ अवधारकतया वो मानते हैं तो चलेगा लेकिन स्वतंत्र अनुमान भाष्कर भगवान कहते हैं नहीं होगा ये ननु नहादेव उपन्यस्तम जन्मादि सूत्रे यहां तक पूर्व पक्ष है भाष्य में न इत्यादि से वो निराकरण है इतने से मन, बताना चाहते हैं ये लोग तार्किक लोग अनुमान से ईश्वर का निश्चय होता है करके और न इत्यादि से भगवान भाष्यकार कहेंगे कि अनुमान से ईश्वर का निश्चय न हो करके श्रुति से होगा और श्रुति अनुमोदित अनुमान ईश्वर का ईश्वर विषयक निश्चय को दृढ़ करने में उपयोगी बनेगा वो अलग बात बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं